को अपने भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनीतरभाष्या अद्याय ननु प्राण सन् भक्ष अपि बाढ़ किंतु न तुषय प्रतिषेधोस्त तस्मा दैवर किंसुक तोषा भाव अर्थकम् अत तदूपेन दोषा भावापनमक्राप्तवादेषाभक्षण से घात संबंधे प्रतिषेध क्रियते से तत्बंधेन नैव ना प्रतिश्रवस्त तस्मा प्रतिषेधा क्रमे दो तो के अन्न को भी भक्षण करता ही है ठीक है किंतु उस प्राण के विषय में तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया गया इसलिए यदि पलास के फल को दैव ने ही लाल बना दिया है तो उसमें कोई दोष नहीं है अतः प्राण रूप से उसके दोषा भाव को बतलाना व्यर्थ है क्योंकि उसमें तो सर्वान्न भक्षण रूप दोष प्राप्त ही नहीं होता जिस संघात के संबंध संबंध से किया जाता है उसका रहने के के कारण तो जहां प्राण वेत्ता विषय में उस प्रतिद का प्रति प्रसव निषेध को बात करके विधि का अनुमोदन करना प्रति प्रसव कहलाता है हो ही नहीं सकता इसलिए उस प्रतिषेध का अतिक्रम करने से तो दोष ही होगा क्योंकि न ह वा इत्यादि आगे के वाक्य का विषय दूसरा यानी प्राण ही है न च ब्राह्मणादी शरीर से सर्वान्नदर्शनम इव इह विधीयत किंतु प्राण प्राणमात्र यथा चा सर्वास प्राणस्य प्राण से कंचित अन्न जाता क्योंचिजीवनहतु यहाँ विषय से क्रम तदेवामी सदृष्ट दोष मुत्दय मरनादील तथा प्राणस्य सर्वास्थ्य प्रतिद्धाभे ब्राह्मण्वादिदेहसा दोष एव तस्मात् मिथ्या ज्ञान एवं भक्ष भक्षणों दोन इसके सिवा यहाँ ब्राह्मणादी शरीर की सर्वान्नत्व दृष्टि का विधान भी नहीं किया जाता किंतु केवल प्राण मात्र की सर्वान्नत्व दृष्टि बतलाई गई है जिस प्रकार सामान्य रूप से सर्वान्न प्राण का कोई अन्य समूह किसी के जीवन का हेतु होता है जैसे कि विश्व से उत्पन्न हुए कीड़े के लिए विष, किंतु वही दूसरे का प्राणान्य होने पर भी उसके लिए मरणादि रूप प्रत्यक्ष दोष उत्पन्न कर देता है इसी प्रकार सर्वान्न भक्षी प्राण को भी ब्राह्मणादि देह का संबंध होने के कारण प्रतिसिद्ध अन्न भक्षण करने में दोष ही होगा अतः अभक्ष भक्षण में दोषा भाव का ज्ञान होना मिथ्या ज्ञान ही है आपो आपो वास इति आपोवास आपोभक्षणवास स्थनीयाव अ प्राणस आपोवास इेतन विधीयन न नतु वा कार्य आपो प्राप्ते भक्षणे भक्षण कर्तव्यम् आपोवास इत्यादि भक्षण किया जाता हुआ जल तुम्हारा वस्त्र स्थानीय है यहाँ जल प्राण का वस्त्र है इस दृष्टि का विधान मात्र किया गया है वस्त्र के काम में जल का उपयोग नहीं किया जा सकता अतः यथा प्राप्त जलपान में केवल ऐसी दृष्टि मात्र ही करनी चाहिए न व्य सर्व प्राणस्यान्न मित्यविदो नन्नम न भवति अनदनीय अन जगध भुक्त नवती हदप्यने दनीयुक्त मदनीय सैन तो तत्तोषे लिप्यतेत्यारीतोचा तथा नतिगृहित यद्यप्य प्रतिग्रह्यम हाद्रति सै तदप्यन्नमेत नेव नई प्रतिग्राह्य प्रतिगृहित सी ग्राह्य प्रतिग्रहोषेन न लिप्यत स्तुत्यर्थम इस प्रकार जानने वाले अर्थात सब प्राण का अन्न है ऐसा जानने वाले इस विद्वान से अनन्न अभक्ष नहीं भक्षण किया जाता यदि यह कोई अभक्ष खा ले तो भी इससे भक्ष ही खाया गया है यह उससे होने वाले दोष से लिप्त नहीं होता इस प्रकार यह इस विद्या की स्तुति है ऐसा हम पहले कह चुके हैं इस प्रकार इसके द्वारा अनन्न का प्रतिग्रह भी नहीं होता यद्यपि यह दान में नहीं लेने योग्य हाथी आदि को भी ग्रहण करे तो वह भी अन्न यानी लेने योग्य वस्तु का ही प्रतिग्रह ग्रहण होगा वहाँ भी यह अप्रतिग्राह्य के प्रतिग्रह रूप दोष से अर्थात नहीं लेने योग्य वस्तु के लेने रूप दोष से लिप्त नहीं होता इस प्रकार यह वाक्य स्तुति के लिए ही है या येत प्राणस्यादल तो प्राणात्म भाव नएत फलाभिप्राएण किंतर् स्तुत्यप्राएणेती नन्वे तलम भवति न प्राणत्मदर्शिन प्राणात्म भाव एवं फलम् जो इस प्रकार इस अन्न अर्थात प्राण के अन्न को जानता है उसे प्राणात्म भाव रूप फल ही मिलता है यह कथन इस फल के अभिप्राय से नहीं है जो किस लिए है तो किस लिए है प्रश्न किंतु यही इसका फल क्यों नहीं होता उत्तर नहीं दर्शी का फल तो प्राणात्म भाव ही है तथा चाणात्म भूत से सर्वात्मनो नदी अप्याद्यमेव तथा प्रतिग्राह्यम प्रतिग्राह्य प्राप्तमे विद्या अतो वाक्यस्य। उस अवस्था में प्राणात्म भाव को प्राप्त हुए इस सर्वात्मा का अभक्ष्य भी भक्ष ही है तथा अप्रतिग्राह्य भी प्रतिग्राह्य ही है इस प्रकार यथा प्राप्त स्थिति को ही लेकर इस उपासना की स्तुति की जाती है अतः इस वाक्य की फलविधि विधिस्वरूपता नहीं है यदापो वा प्राण से तस्मा विद्वांसो ब्राह्मणा श्रोत्रिया अधीतवेदा अशिष्यो भोक्षारणो यत्र तेसाम चोत्तर कालमो भक्ष्य आचमताप्राय एतमें प्राणम अग्नम मन्यन्ते अस्ति चैतद्यो यस्म वासो ददाति स तम करोमिति नग्न करो मन्यते प्राणस्य मनते चापो वाई की युक्त यदप पिबा वासो ददामिति वा दधाती विज्ञान कर्तव्यम्थमेत क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है इसलिए श्रोत्रियन्होंने वेदाध्ययन किया है वे विद्वा ब्राह्मण जब असन अर्थात भोजन करने को होते हैं तो पहले जल का आचमन करते हैं तथा असन करके भी आचमन करते हैं अर्थात भोजन करके उसके पीछे भी जल पीते हैं वहां उनके जलपान करने का क्या अभिप्राय होता है सो श्रुति बतलाती है वे इस प्राण को ही हम अनग्न कर रहे हैं ऐसा मानते हैं यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिसको वस्त्र देता है वह उसे मैं अनग्न कर रहा हूँ ऐसा मानता है प्राण का वस्त्र जल है यह तो कहा ही जा चुका है अतः यह उपदेश इसलिए है कि मैं जो जल पीता हूँ वह प्राण को वस्त्र देता हूँ ऐसी दृष्टि करनी चाहिए भविष्य माणसता करनाथ दिकार सैत न च कार्य द युक्त यदि प्रायता नर्थम अथानग्नता प्रायतर्थ यस्म तस्मा द्वितीय आचार आनंदर प्राणसा भवतु करनायू शु भोजन करने वाला तथा भोजन कर चुकने वाला मनुष्य तो इसीलिए इसलिए आत्मन करता है कि मैं आचमन करने से पवित्र हो जाऊंगा वहाँ यदि प्राण को अनग करना वस्त्र देना उद्देश्य रहे तो उस आचमन के दो कार्य ही हो जाएंगे किंतु एक ही आचमन के दो कार्य होने उचित नहीं है यदि वह शुद्ध के लिए होगा तो प्राण की अनग्ञता के लिए नहीं हो सकता और यदि प्राण की अनग्ञता के लिए होगा तो शुद्धि के लिए नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा है इसलिए दूसरा आचमन प्राण की अनता के लिए हो सकता है न क्रियापत्तेम स्मृति विहे तत्त्यथमे न तो त्र प्राय दर्शनापेक्ष तूता वासो विज्ञान प्राण से कर्तव्यतया चो्यते न तो तस्माचम क्रिया से क्रियावादक्षव यदाचमन तत्रापो वासः प्राणस्येति दर्शन मात्र विधीये अप्रातवादतः समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि दो क्रियाओं का होना युक्तिसंगत है ये दोनों ही क्रियाएं होती है भोजन करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो स्मृति विहित आचमन होता है वह केवल क्रिया मात्र और शुद्धि के लिए ही होता है उसमें शुद्धि को किसी दृष्टि आदि की अपेक्षा नहीं है वहाँ आचमन के अंगभूत जल में प्राण के वस्त्र विज्ञान का तो इतिक कर्तव्यता रूप से विधान किया जाता है उसके करने पर आचमन की शुद्धर्थता का बाद होता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि आचमन तो दूसरी ही क्रिया है अतः भोजन करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन है उसमें जल प्राण का वस्त्र है ऐसी दृष्ट मात्र का विधान किया जाता है क्योंकि किसी अन्य प्रमाण से इसकी प्राप्ति नहीं होती एहदारण्योपनिषद भाष्य ष्ठाध्याय प्रथमम प्राण संवाद ब्राह्मणम